राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक स्तर के अध्यापकों हेतु शिक्षक एवं छात्र श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम शिक्षण कुछ नए आयाम शिक्षा तो वे जो बचपन से बचपन की तरह मिलें हर एक पौध सवारे ऐसे सदियों फूल खिलें शिक्षक वे जो बचपन से बचपन की तरह मिलें हर एक पौध सवारे ऐसे सदियों फूल खिलें सदियों फूल खिलें अक्सर अध्यापक यह प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं वही विद्यालय हैं वही शिक्षक हैं वही पुस्तकें हैं वही विषय हैं वही सब कुछ है लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें चलो अपना अपना पैर निकालो जी तुम्हें भी कह रहा हूं जी चलो शाबाश हां गोपाल इसको बोलो हां इधर मेरी तरफ देखिए हां शाबाश अब मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे पीछे दोहराना जी जी जी समझ गए जी अच्छा शुरू करते हैं हम जानते हैं हम जानते हैं पानी का प्रयोग घरों में पानी का प्रयोग घरों में पीने पीने नहाने खाना पकाने खाना पकाने कपड़े धोने कपड़े धोने आदि में होता है आदि में होता है गुरुजी हां पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है हम्म तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच-बीच में मत बोलो जी गोपाल जी, जी। आ, बेटा आगे तुम पढ़ा जी गुरुजी पानी पानी कुओं कुओं नदियों नदियों तालाबों तालाबों एवं झरनों से मिलता है एवं झरनों से मिलता है, है। गुरुजी झरना क्या होता है मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते फिर बीच में बोले आगे पढ़ो चलो चलो शाबाश गंदे पानी के प्रयोग से गंदे पानी के प्रयोग से अनेक बीमारियां हो जाती हैं अनेक बीमारियां हो जाती हैं गुरुजी हां बोलो पानी गंदा कैसे हो जाता है हम्म हम्म बीच-बीच में ना बोलो और तुम आपना अपना अपना पाठ पढ़ो चलो जी। चलो पीछे आओ चलो पीछे बोलो आइए अब हम एक और कक्षा में चलें नमस्ते नमस्ते, नमस्ते बच्चों नमस्ते अच्छा बच्चों हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन-कौन से साधन हैं ठीक जी अच्छा तो बच्चों बताओ पानी कहां-कहां से मिलता है हमारे गांव में दो कुएं हैं एक तालाब भी है अच्छा मास्टर अच्छा। जी हमारे मामा के गांव में नदी बहती है नदी उसी से पानी लाते हैं शाबाश बिल्कुल ठीक मास्टर जी वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है हां हां ये भी ठीक है मास्टर जी हमारे घर में तो नल है हम्म शाबाश ए बच्चों तुम तो बहुत कुछ जानते हो इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है जैसे झरने झील तालाब बावड़ी आदि मास्टर जी हां हां बोलो क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे हां हां क्यों नहीं अच्छा आप सब बच्चे यह लिखें कि पानी का प्रयोग किन-किन कामों में करते हैं ठीक जी लिखो फिर सब लिख सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य खोज जिज्ञासा और आनंद का आज के परिपेक्ष में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है अरे दीदी बोलो मालती दीदी मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो हां दीदी <laughs> अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी ठीक फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी हां फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी जी इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा वाह एकदम मेरा अपना शब्दकोश हां <laughs> अब जिस शब्द पर अटको शब्दकोश देखो और समझो शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते शकुंतला श्याम भी देखती हैं शकुंतला जी की यह शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थीं वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थीं एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से यह है इंदु जी के दिन की शुरुआत नमस्ते गुरुजी नमस्ते दी। नमस्ते बच्चों नमस्ते, दी। नमस्ते, दी। नमस्ते, दी। नमस्ते दी। बच्� दीदी ये अरे वाह कितने सुंदर फूल हैं ये प्रवीण कहां से लाए तुम ये फूल दीदी ये फूल प्रवीण अपने एक बगीचे से लाया है अच्छा दीदी इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं सच प्रवीण इन फूलों के क्या-क्या नाम है बताओ तो जरा गुलाब गुलाब बिल्कुल ठीक अच्छा प्रवीण और कौन-कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहां दीदी जी मैं बताऊंगी नहीं नहीं नहीं सिर्फ प्रवीण बताएगा हां प्रवीण बताओ गुलाब हम गेंदा हां चमेली और हां हां चमेली चमेली सूरजमुखी सूरजमुखी सब पाठ तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग हां प्रेम जी आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं देखिए मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार बनाती हूं जी मेरे छात्र पहली दूसरी और तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं इनमें से कुछ बच्चे जैसे प्रवीण बहुत शर्मीले हैं हम्म और मैं पूरा प्रयास करती हूं कि प्रवीण को खास तौर पर कक्षा से जोड़ा जाए हम्म आपने सुना ना अभी कि मैंने प्रवीण से फूलों के नाम पूछे <laughs> उसके बाद बात चली पौधों के हिस्सों के बारे में स्कूल के आंगन में जाकर हमने देखा कि पौधे के कौन-कौन से हिस्से होते हैं अब सब बच्चे जानते हैं कि पौधों में जड़ तना टहनी पत्ते फूल और फल होते हैं जी जी आप जानते हैं हमारी प्रयोगशाला है हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र स्कूल के आसपास का क्षेत्र जी कभी-कभी हम सब घूमने निकलते हैं हम मैं बच्चों को दलों में बांट देती हूं एक दल रास्ते में दिखे पौधों के नाम लिखता है एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है और सबसे छोटे बच्चे रास्ते में दिखे पक्षियों को गिनते हैं बहुत अच्छे इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं हम लौटकर हम बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की हरी इंदु जी आपने तो गणित वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को <laughs> <laughs> और मैंने भी तो सीखा इनसे जी आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे बहुत ही खूबसूरत अ हल्के नीले रंग के होते हैं हल्के नीले रंग के हां मुझे यह बच्चों ने दिखाया अच्छा मैं जिस इलाके की हूं ना वहां यह पक्षी नहीं होता और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं काहे की लिस्ट कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं इसकी छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है यह तो बहुत अच्छी बात है हां कभी-कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं इंदु जी आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल-खेल में पढ़ाने का <laughs> देखिए बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना तो बच्चों को खेल-खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है यह तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं दोस्तों इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं शिक्षा का यह सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें और इस काम को चुनौती पूर्ण बनाएं 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग-अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक-ठीक बता पाना चुनौती भरा है तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शहद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं यह जानने में होगी किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है अच्छे और सफल अध्यापक इस गुर को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी पाठ में बनाए रखते हैं वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यही है अच्छी शिक्षा विधि का गुर उज्ज्वल जीवन के शोध है ये अज्ञानी नहीं अबोध है ये उज्ज्वल जीवन के शोध है ये अज्ञानी नहीं अबोध है ये ये सब बच्चे मतिमान स्वता गतिमान इन्हें अपनाएं शिक्षा कर्तव्य निभाएं शिक्षक कर्तव्य निभाएं शिक्षक कर्तव्य निभाएं शिक्षक कर्तव्य निभाएं हर बालक में शिक्षक यूं रुचि दिखलावें उनकी हर बात सुने समझे सुलझावें हर बालक में शिक्षक यूं रुचि दिखलावें उनकी हर बात सुने समझे सुलझावें ये है प्रतिभा की खान इन्हें दें मान सुफत पर लाए इनमें विश्वास जगाएं इनमें विश्वास जगाएं शिक्षक कर्तव्य निभाएं शिक्षक कर्तव्य निभाएं शिक्षण कुछ नए आयाम अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय विशे विशेषज्ञ एवं परियोजना मार्गदर्शन प्रोफेसर भगत राम गोयल आलेख मधु बी जोशी भाग लेने वाले कलाकार नीरज शर्मा कींती आनंद और वीना होरा बाल कलाकार आशीष आरती तथा केंद्रीय विद्यालय एनसीईआरटी के बच्चे संगीतकार दिनेश प्रभाकर गीतकार सतीश पाठक तथा गायक कलाकार भूपेंद्र और मनोहर शाह ने ध्वनिंकन सतीश लाडे निर्माण सहयोग पी संतोष कुमार तथा प्रस्तुतीकरण रमेश रानी शर्मा